अवश्य मिटाएंगे भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं इस उद्बोधन के लिए परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान के सभी नौजवान साथियों आज का जो विषय है वो भारत में गुलामी की निशानियां ये विषय स्वामी जी द्वारा निर्देशित है इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं कुछ तथ्य कुछ जानकारियां रखने की कोशिश करूंगा और आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस विषय पर लगातार आप चिंतन करें मनन करें और आज नहीं तो कल भारत स्वाभिमान की तरफ से कोई ऐसा कार्य करें कि ये गुलामी की निशानियां हमेशा के लिए मिट जाए कारण उसका बहुत साफ है कि दुनिया में कोई भी देश कभी भी अपनी गुलामी की निशानियों को सजोकर नहीं रखता बहुत सारे देश अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक दूसरे देशों के गुलाम हुए हैं लेकिन जैसे ही वो देश आजाद हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाया है दुनिया में 50 से ज्यादा देश है जो अलग अलग समय पर अंग्रेजों के गुलाम हुए और दुनिया में Blue 50 से ज्यादा दूसरे देश हैं जो अंग्रेजों के अलावा दूसरे देशों के गुलाम हुए जैसे फ्रांस के गुलाम हुए जर्मनी के गुलाम हुए पुर्तगाल के गुलाम हुए स्पेन के गुलाम हुए तो यूरोप में एक तो इंग्लैंड है ब्रिटेन है उसकी गुलामी में दुनिया के 50 देश रहे हैं।, हैं और इसके अलावा दूसरे पचास देश हैं जो जर्मनी फ्रांस स्पेन पुर्तगाल जैसे देशों की गुलामी में रहे हैं और अलग अलग देशों की गुलामी अलग अलग समय तक चली है अफ्रीका साढ़े चार साल तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का इसी तरह से अफ्रीका के जो पड़ोसी देश हैं, वो अंग्रेजों के साढ़े चार साल तक गुलाम रहे हैं कुछ एक देश 500 साल तक भी गुलाम रहे हैं इंग्लैंड के भारत लगभग 250 वर्षों तक गुलाम रहा इंग्लैंड का इसी तरह से स्पेन पुर्तगाल जर्मनी और फ्रांस की गुलामी में कोई देश 100 साल रहा कोई 150 साल रहा अल्जीरिया नाम का एक छोटा सा देश है वो फ्रांस की गुलामी में साढ़े तीन साल रहा तो ऐसे अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर मिश्र नाम का एक देश है वो अंग्रेजों की गुलामी में सैकड़ों साल तक रहा है तो अलग अलग देश अलग अलग समय पर अंग्रेजों की गुलामी में दूसरे देशों की गुलामी में है पिछले एक हजार साल का दुनिया का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उनमें ऐसी ही बातें दिखाई देती हैं। इस देश ने उसको गुलाम बनाया उसने उसको गुलाम बनाया ये यूरोप में सबसे ज्यादा रहा है अमेरिका खुद लगभग 250 साल तक इंग्लैंड का गुलाम रहा है इंग्लैंड के पहले स्पेन का गुलाम रहा है अमेरिका तो हर समय अलग अलग, अलग देश अलग अलग समय पर दूसरों के गुलाम होते रहे हैं लेकिन आजादी मिलने के बाद उन देशों ने सबसे पहला जो काम किया है अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाने का किया है यही उनकी के आजाद होने का सबसे बड़ा सबूत होता है उनके स्वतंत्र होने का सबूत होता है जब आप स्वतंत्र हो गए आजाद हो गए तो आपका सबूत क्या है तो आपने गुलामी की सारी निशानियां मिटा दी मन से भी मिटा दी तन से भी मिटा दी वतन से भी मिटा दी तब जाकर हम मानते हैं कि हां हम स्वतंत्र हो गए आजाद हो गए सभी देश ऐसा करते रहे हैं मैं एक देश की छोटी सी बात बताऊं आपको इजिप्ट नाम का एक बहुत छोटा सा देश है जिसको मिश्र कहते हैं उसका असली नाम मिश्र है इजिप्ट नाम अंग्रेजों ने रखा क्योंकि अंग्रेजों को मिश्र का प्रोनसिएशन नहीं आता था इसलिए उसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया बदलने देश जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का काफी लंबे समय तक तो मिश्र की भाषा बदल गई भूषा बदल गई भोजन बदल गया भेषज बदल गया सब बदल गया जैसे ही मिश्र आजाद हुआ तो आजादी के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति वहां पर बना उनका नाम था कमाल पाशा जानते उन्होंने सबसे पहला जो संवैधानिक कार्य किया अपने देश में वो ये कि अंग्रेजी भाषा को पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया उन्होंने पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया अंग्रेजी भाषा को और पूरी की पूरी मिश्र की अपनी जो मूल भाषा थी जो बहुत पुराने समय पर लोगों को मालूम थी और लोग भूल गए थे उसकी लिपि भूल गए थे भाषा के शब्द भूल गए थे भाषा का संस्कार चला गया था अपनी शैली भूल गए थे क्योंकि ज्यादा समय तक अंग्रेजी में डूबे रहे वो सारी की सारी पुरानी शैली को, पुरानी भाषा को पुराने प्रोनन्सिएशन को उच्चारण को सारा कुछ कमाल पाशा ने वापस लाया और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बहुत छोटा देश है मिश्र उस छोटे से देश पर इतना दबाव था आजादी के बाद उनको अपनी भाषा नहीं लानी चाहिए अंग्रेजी में ही काम चलाना चाहिए तो कमाल पाशा अक्सर ये कहा करते थे कि गुलाम देशों गुलाम देश में हम अंग्रेजी बोलते थे तब हमारी मजबूरी थी आजाद देश में हम अंग्रेजी बोलें ये शर्मनाक है ये अफसोस की बात है इसलिए हम आजाद देश में अपनी भाषा बोलेंगे और उन्होंने अपनी भाषा को लाया ये मैंने आपको मिश्र की एक छोटी सी बात बताई ऐसे ही जर्मनी में फ्रांस में आप कभी भी जाके देखेंगे अपनी भाषा का गर्व इतना जबरदस्त है उन लोगों को एक समय में अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से बहुत झगड़ा हुआ है अगर आप एक साल पुराना विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो दसवीं शताब्दी में करीब 300 साल तक अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन नंबर एक रहे हैं जानी दुश्मन रहे कभी अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों का नुकसान कर दिया कभी फ्रांसिसियों ने अंग्रेजों का नुकसान कर दिया एक बार फ्रांसी मजबूत हो गए तो अंग्रेजों पे कब्जा कर लिया फ्रांस का एक क्षेत्र है उसको नॉर कहते हैं तो वहां की एक जाति समूह के लोग चढ़ बैठे इंग्लैंड के ऊपर और कब्जा कर लिया पूरे इंग्लैंड पर और कभी करीब 150 पौने 200 साल नॉर्मंस लोगों का कब्जा इंग्लैंड पे रहा फिर फ्रांस की दूसरी जातियों ने भी कब्जा किया ये झगड़े बाद में उल्टे हो गए इंग्लैंड ने कभी फ्रांस पर हमला कर दिया इसमें दोनों की दुश्मनी रही है और इस दुश्मनी में सबसे पहले उन्होंने अगर किसी बात को ध्यान दिया है तो अपनी भाषा को ध्यान दिया है जब अंग्रेजों का प्रभुत्व फ्रांस पर हुआ तो अंग्रेजी आ गई वहां पर लेकिन जैसे ही फ्रांस ने वापस विजय प्राप्त की अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया आप फ्रांस में चले जाएंगे सिर्फ फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही बोली जाती है फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है कोई तो अंग्रेजी के शब्द नहीं कोई आ, आती है अंग्रेजी फिर भी नहीं भा हाँ। अंग्रेजी का एक शब्द कोई आपसे बात नहीं करेगा अंग्रेजी का एक वाक्य कोई नहीं बोलेगा अगर आप फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर उतर जाए पेरिस में उतर जाए कहीं भी उतर जाए तो टैक्सी वाले को अगर आपने अंग्रेजी में गलती से बोल दिया वो कभी भी लेके नहीं जाएगा आपको झक मारकर आप कितना भी पैसा दे दीजिए उसको और टूटी फूटी फ्रेंच में आपने कुछ अगर बोल दिया तो हो सकता है पूरे पेरिस में मुफत की यात्रा वो आपको करा दे वो कभी आपसे पैसे भी नहीं मांगे भाषा का इतना गौरव है उनको और पता है फ्रांसीसियों ने क्या किया चुन चुनकर डिक्शनरी में से ऐसे सारे शब्द निकाल दिए जो अंग्रेजी भाषा से कभी गलती से फ्रेंच में आ गए थे क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई देश गुलाम होता है तो उसके कब्जे से सब चीजें चली जाती है अभी एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है तो आजादी गई तो भाषा चली जाती है तो फ्रांस में भी ऐसा कभी हो गया उन्होंने चुन चुन के एक एक अंग्रेजी का शब्द निकाल दिया अपनी डिक्शनरी से अपनी परंपरा में से अपनी मान्यता में से अपने रोज के जीवन में से सारा उन्होंने अंग्रेजी निकाल दिया इसी तरह जर्मनी का है आप जानते हैं जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे जैसे फ्रांस और इंग्लैंड का एक दूसरे से झगड़ा रहा वैसे ही जर्मनी का इंग्लैंड से काफी झगड़ा रहा है और दूसरा विश्व युद्ध तो इसी झगड़े के कारण हुआ आपने अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जर्मनी का हिटलर और ये इंग्लैंड का क्लेमेंट रेटली और विंस्टन चर्चिल दो बड़े नेता उस जमाने के इनके आपसी अहंकारों के टक्कर में दो दो युद्ध हो गए दूसरा विश्व युद्ध हो गया और उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक ही बात हुई क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी का, का काफी नुकसान किया बाद में जर्मनी ने भी काफी नुकसान इंग्लैंड का कर दिया लेकिन जर्मन लोगों ने कसम खाई कि उनके देश में से इंग्लैंड की गुलामी की कोई भी निशानी वो रहने नहीं देंगे तो जर्मन भाषा में से अंग्रेजी का एक एक शब्द उन्होंने निकाल के फेंक दिया जर्मनी की मान्यता और परंपरा में गलती से कोई अंग्रेजी मुहावरा आ गया उस मुहावरे को उन्होंने निकाल के फेंक दिया और बहुत सारी भाषा में उन्होंने परिवर्तन लाया ऊपर से नीचे तक यह सभी देशों में होता रहा है लेकिन दुर्भाग्य हम अपने देश की बात करना चाहते हैं वो ये कि भारत इंग्लैंड का गुलाम हो गया 250 साल तक हम लगभग उनकी गुलामी में रहे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी रही बाद में अंग्रेज सरकार की गुलामी आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट की गुलामी हमारे ऊपर आ गई और अंग्रेजी यहां अंग्रेजों के कारण आई ये भी आप जानते हैं अंग्रेजी भारत की मूल भाषा नहीं है तो अंग्रेज जिस भाषा को लेके आए थे और जिस भाषा में वो राजकाज चलाते थे जिस भाषा में भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को लूटमार किया जाता था जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता था जिस भाषा की मदद से भारत के राज्य छीने गए थे उस भाषा को आजादी मिलने के बाद तत्काल हटा देने की जरूरत थी लेकिन हमने ने जर्मनी जैसा साहस नहीं दिखाया फ्रांस जैसा साहस नहीं दिखाया मिश्र जैसा साहस नहीं दिखाया छोटे-छोटे देशों ने जिस तरह का साहस दिखाकर अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया हम वैसा साहस नहीं दिखा सके और आजादी के बाद भी इस अंग्रेजी को लगातार हम ढोते चले आ रहे सवेरे आपसे परम पूजनीय स्वामी जी बात कर रहे थे कि हमारे संविधान में यह तय हुआ था कि आजादी मिलने के बाद पंद्रह वर्ष के अंदर भारत की भाषा बदल जाएगी संविधान में लिखा गया और संविधान में लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं थे इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान लिखा है बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से हुआ करते थे अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान के बहुत बड़े नेताओं में गिनती होती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सर्वोच्च पद पर बिठाया विराजमान हुआ करते थे ऐसे तीन बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और वो सारे के सारे बड़े नेता देश के मूर्धन्य लोग थे विद्वान लोग थे चोटी के लोग थे समाज के लोगों ने उनको संविधान सभा के लिए चुनकर भेजा था आपको मालूम है हमारे देश के ये 319 नेता को भारत के लोगों ने चुनकर संविधान सभा में भेजा था और ये देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी इन्होंने लगातार चिंतन किया मनन किया और आपस में बहस की है और बहस करके ये तय किया कि जल्दी से जल्दी हमें अंग्रेजी से छुटकारा पा लेना चाहिए तो संविधान सभा में ये बात हुई एक दल के नेता ऐसे थे संविधान सभा में जो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी से तो हमें आज ही छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि ये गुलामी की भाषा है हमारी नहीं है लेकिन दूसरे दल के ऐसे नेता थे वो ये कहा करते थे कि धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए आपको मालूम है भारत की आजादी के इतिहास में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं एक नरम दल एक गरम दल गरम दल वाले नेता हमेशा से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरम दल के नेता थे संविधान सभा में वो हमेशा ये कहा करते थे आज और अभी कल क्यों हमें गुलामी की कोई निशानी रखनी क्यों है आज और अभी तय करना है और कल से जब संविधान लागू होगा तो अंग्रेजी को समाप्त कर देना है हमारी मातृभाषा हिंदी गुजराती तमिल तेलुगू कन्नड़ मलयालम आदि में हमें, हमें हमारा काम चलाना है लेकिन दूसरे नरम दल के नेता थे वो कहा करते थे नहीं नहीं इतनी जल्दी मत करो अब इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है धीरे धीरे करके अंग्रेजी हट जाएगी दुर्भाग्य से उस समय क्या हुआ संविधान सभा में भी नरम दल वाले नेताओं की थोड़ा बहुमत हो गया गरम दल वाले नेताओं का अल्पमत रह गया तो बीच का रास्ता निकाला गया गर्म दल वाले कहते थे तुरंत अंग्रेजी हटाओ नरम दल वाले कहते थे धीरे धीरे हटाओ तो बीच का रास्ता निकाला गया कि चलो ठीक है पंद्रह साल एक समय तय कर लेते हैं पंद्रह साल में हम अंग्रेजी को पूरी तरह से विदा कर देंगे ये तय हो गया लिख गया जब तय हो गया और लिख गया और संविधान की सभा का प्रस्ताव बन गया और उसके बाद वो दस्तावेज बन गया तो उसके बाद आजादी के बासठ साल होने को आए हैं अभी भी अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया क्यों नहीं उसको विदा किया गया जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था अंग्रेजी को ऐसे ही भगाया जाना चाहिए था लेकिन वो ही हो पाया ये बहुत शर्म की बात है बहुत अफसोस की बात है और जिन लोगों ने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से उन लोगों के तर्क क्या है कुतर्क क्या है वो हमें जानना चाहिए क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और आप ये बात करेंगे ना कि हमारा भारत स्वाभिमान का संविधान क्या है हमारे भारत स्वाभिमान की नीतियां क्या हैं, तो सबसे पहली और प्रमुख नीतियों में से एक है भाषा की नीति हमारी हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए हमारे भारत के सभी न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय में तहसील न्यायालय में हर व्यक्ति को न्याय की उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए न्याय हिंदी में मिले तमिल में मिले तेलुगू में मिले मलयालम में मिले और न्याय करने वाले तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी आदि का उपयोग करें न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें यह हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है लोग आपसे कुतर्क करेंगे और वो कुतर्क हैं उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से संविधान सभा में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा थन अगर किसी ने किया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानेंगे तो विकास नहीं कर सकते अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमको विज्ञान और तकनीकी नहीं आ सकती अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमें वैज्ञानिकता नहीं आ सकती अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम पोंगा पंडित रहेंगे अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम प्रगतिशील नहीं बनेंगे बीसियों तरह के कुतर्क वो दिया करते थे सबसे बड़ा उनका कुतर्क था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं आप खुद इस बात को कोशिश करिए वेरीफाई करने की प्रमाणित करने की दुनिया में 200 देश हैं उनमें से सात देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और सात और देशों में बोलने की भाषा अंग्रेजी कुल मिलाकर चौदह अब 200 देशों में से सिर्फ चौदह देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो कितने प्रतिशत देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है दस प्रतिशत भी नहीं हुआ दस प्रतिशत भी गिनेंगे तो बीस देश हो जाते हैं सात प्रतिशत सात प्रतिशत अब सात प्रतिशत देशों में अंग्रेजी भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है बाकी तिरानवे प्रतिशत देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेवा नहीं है उसके गाने गाने वाला कोई नहीं है उसकी बात करने वाला कोई नहीं है तो विश्वभाषा कैसे हो गई बताइए विश्व भाषा तो ये तब होगी जब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग अंग्रेजी में बोलें अंग्रेजी में रोएं अंग्रेजी में गाएं अंग्रेजी में सोचें अंग्रेजी में सब काम करें रोना गाना हंसना बोलना चलना फिरना सब उनका अंग्रेजी में हो 50 प्रतिशत से ज्यादा दुनिया के देश के लोगों का तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये विश्वभाषा होने लायक है सात लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं गाते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उस पर विश्वभाषा कैसे हो सकती है बाकी सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं अगर जनसंख्या के हिसाब से भाषा को गिनती करना शुरू करें ना जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है वो नंबर एक है और फिर सीधे नंबर आता है हिंदी है वो नंबर दो पर है दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन इस समय सबसे आगे है लगभग 148 करोड़ की जनसंख्या है तो दुनिया में लगभग 148 करोड़ लोग हिंदी सॉरी चीनी बोलते हैं चीनी जानते हैं चीनी समझते हैं और चीनी का व्यवहार करते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भाषा का व्यवहार होता है जिसको लोग जानते हैं समझते हैं बात करते हैं वो हिंदी है हिंदी को जानने वाले समझने वाले लोगों की संख्या कम से कम सौ करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में हिंदी को जानने और समझने वाले और हिंदी को बोलने वालों की संख्या इस देश में इस देश में और दुनिया में सतासी करोड़ है सीधे चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हिंदी आती है जब दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदी है लेकिन अपने देश में पहले नंबर पर तो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई आज तक पहले नंबर पर इस देश में अभी भी अंग्रेजी का राज है अंग्रेजी महारानी की तरह से है और हिंदी उसकी दासी की तरह से इस देश में व्यवहार में लाई जाती है बहुत शर्म की बात है बहुत अफसोस की बात है दुनिया में यह कुतर्क फैलाया गया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है आपने अगर थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो एक दो सवाल आपसे कर लेता हूं पी ऊटी पुट तो बी ऊटी बुट यही होना चाहिए और अगर बियूटी बट तो पीयूटी पट होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं बीटी बट है तो पीओटी पट होना चाहिए पीओटी पुट है तो बीव टी होना चाहिए क्या वैज्ञानिकता है एक जगह बट है एक जगह पुट, पुट है या एक जगह पुट है दूसरी जगह बट है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए एक और उदाहरण देता हूं केमिस्ट्री क्या स्पेलिंग है सीएचई एमआई एसटीआर वाई केमिस्ट्री बोलते हैं ना तो केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोपड़ा होना चाहिए सीएचओ पी ए आर ए एक जाति होती है ना चोपड़ा तो चोपड़ा को कोपड़ा बोलना चाहिए बोलना चाहिए कि नहीं और अगर चोपड़ा को चोपड़ा बोल रहे हो तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलना चाहिए सीएचई एम ई एसटीआर वाई तो अगर वहां केमिस्ट्री नहीं होता तो यहां चोपड़ा कैसे हो गया और यहां चोपड़ा है तो वहां केमिस्ट्री कैसे हो गई किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता को अगर आप पर चाहें तो उसमें बोलने के लिए जो शब्द का उच्चारण का महत्व तो है वो हर समय एक जैसा ही होता है वो समय समय पे बदलता नहीं है कभी सी का हो जाता है कभी सी सा हो जाता है सी के साथ ए लग गया तो कई बार का का पुरान उच्चारण देने लगता है सी के साथ आई लग गया ई लग गया तो वो साका हो जाता है तो ये क्या चक्कर है भाई भाषा में इतने ज्यादा इसमें विसंगतियां हैं अगर अंग्रेजी की विसंगतियों पे मैं व्याख्यान करूं तो तीन घंटे यही विषय पे मैं आपसे बात कर सकता हूं आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं अंग्रेजी में अंग्रेजी के जो बड़े विद्वान हैं वो भी उनका निराकरण नहीं कर पाते तो वैज्ञानिकता कैसी है और सबसे खराब बात है जो अंग्रेजी की वो ये है कि आप अंग्रेजी में सोच नहीं सकते चिंतन नहीं कर सकते अगर आपको सोचना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा तो आपकी मातृभाषा में ही संभव है आप मूल भाषा मातृभाषा में ही चिंतन कर सकते हैं उसी में सोच सकते हैं उसी में विचार कर सकते हैं आप अपने घर में व्यवहार करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं घर के लोगों से हंसी मजाक करते हैं तो मातृभाषा में ही कर, कर सकते हैं अगर आप बहुत दुखी हो जाएं और आप अवसाद की स्थिति में चले जाएं, तो भी मातृभाषा में ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे हे hey, राम हाय राम क्या कर दिया हे hey, गॉड नहीं निकलेगा ओ गॉड नहीं निकलेगा क्योंकि भाषा आपके खून में घुसी हुई है संस्कार में पूरी तरह से बसी हुई है रची हुई है तो आप जिस भाषा में रोएंगे गाएंगे जिस भाषा में हंसेंगे हंसाएंगे जिस भाषा में बात करेंगे व्यवहार करेंगे वो भाषा आपके लिए अनुकूल होगी और शब्दों का भंडार आपके पास पर्याप्त होगा लेकिन अंग्रेजी भाषा में चूंकि आप मूल काम कोई कर नहीं पाएंगे तो हर बार अंग्रेजी में आपको कुछ करना पड़ेगा तो भाषांतर करना पड़ेगा और भाषांतर करने में छह गुना ज्यादा समय होगा आप चाहें तो करके देख लीजिए आपको कोई एक वाक्य स्वामी जी कहें भारत स्वाभिमान की मूल नीति मातृभाषा की नीति है मान लीजिए ये एक वाक्य आपको कहा गया अब आप आपको कहेंगे अंग्रेजी में बोलो तो जितनी देर आपको सोचने में लगेगी उससे छह गुने कम समय में आप हिंदी में पट से बोल देंगे उसको किसी छोटे बच्चे के साथ परीक्षण करके देख लो किसी छोटे बच्चे को कोई कहानी सुनाओ बहुत अच्छे से ध्यान से मातृभाषा में सुनेगा वही कहानी उसको अंग्रेजी में सुनाओ छह दिन लग जाएंगे तब तो ठीक से सुनने की स्थिति में आएगा और छह दिन लग जाएंगे तो याद करने की स्थिति में आएगा याद नहीं कर पाएगा तो रटेगा और रटने के बाद अगले छह दिन बाद कुछ बोल के सुनाएगा वो भी टूटी फूटी होगी बीच में उसमें व्याकरण की गलती होगी भाषा की अशुद्धियां होंगी क्यों संस्कार में नहीं है ना तो जिस भाषा में आप हर काम करके आसानी से सहजता के साथ बढ़ सकते हैं आगे उसी भाषा में अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है बहुत बड़ी साजिश है यह षड्यंत्र क्या है भारत के मूल निवासी कौन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया आदि आदि ये सब मूल निवासी हैं जो मूलतः यहीं के हैं और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले ये मूल निवासी तो हैं लेकिन अंग्रेजियत में रचे बसे हुए हैं जन्म उनका गलती से भारत में हो गया है उनको तो मौका मिले तो वो तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे वीजा नहीं मिलता अनवरना लाइन लगा के खड़े बताए कौन लोग पैदा हो गए जो अंग्रेज हिंदुस्तान में मरे न वो ये पैदा होगा समझे स्वामी जी की बात सुनी आपने जो अंग्रेज मर गए उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है जो अंग्रेजी बोलते हैं आज इस देश में वो भूत बन के पैदा हुए हैं यहाँ जो मर गए ना हिंदुस्तान में और इनका ना संस्कार भारत का है ना इनकी मान्यता परंपरा भारत की है अंग्रेजी में सब काम करते हैं बोलते चलते हैं क्योंकि उनका प्रभुत्व बना रहे क्योंकि अंग्रेजी के आधार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था तो भारत के मूल नागरिक कभी सत्ता व्यवस्था में ना आ जाएं भारत के मूल नागरिक कभी व्यवस्था को संभालने की स्थिति में ना आ जाए भारत के मूल नागरिक कभी, ना कभी इस देश को चलाने की स्थिति में ना आ जाए इसके लिए जान अंग्रेजी को आजादी के बासठ साल के बाद भी ढोया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप खुद महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं ना अलग अलग जगह पब्लिक स्कूल चलते हैं कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं मैंने बहुत बार करके देखा है उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थियों का और जो हिंदी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना या कन्नड़ तमिल तेलुगु या आदि के मूल स्कूल चलते हैं उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है मूल ज्ञान समझते हैं जो जिस पर आप सारी इमारत खड़ी करते हैं अपनी जिंदगी की वो मूल ज्ञान जो मातृभाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ऊंचा है और जो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे नीचा है अगर आप मूल ज्ञान की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा के विद्यार्थी गणित में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी रसायन शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी समाज शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोर हैं, इसलिए वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर हो गए हैं और कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनके सारे रास्ते बंद हैं वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं बाकी सभी विषयों में उनके सौ में से निन्यानवे नंबर आते हैं सौ में से अठानवे नंबर आते हैं में से पंचानवे नंबर आते हैं बाकी सभी विषयों में बस अंग्रेजी में उनके सौ में से चालीस आते हैं या पैतालीस आते हैं इस कारण से वो आईएएस नहीं बन पाते सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते वो आईपीएस नहीं बन पाते सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते वो आईसीएस आईएफएस नहीं बन पाते आईआरएस नहीं बन पाते ऑल इंडिया सर्विसेज में ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए मूल विषय का सारा ज्ञान उनको है बस एक भाषा का ज्ञान उनको नहीं है और वो भी ऐसी भाषा जो विदेशी भाषा है उसमें उनको ज्ञान नहीं है तो उनको सबको पीछे रह जाना पड़ता है और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है वो सब उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं और देश की सारी व्यवस्था को गुड़ गुड़गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं ये बहुत बड़ी बात है विदेश में रहने वाला चपरासी ड्राइवर झाड़ू लगाने वाला लेट्रिन साफ करने वाला भी अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी जानने से वो बड़ा नहीं हो जाता वो लगाता है वो लेट्रीन ही साफ करता है तो अंग्रेजी जिसको आती हम मानते वो बहुत कुछ जानता है अरे विदेशों में रहने वाला ड्राइवर चपरासी लेट्रिन साफ करने वाला जूते पोलिश करने वाला मालिश करने वाला सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोलते लेकिन ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र है कि जो भी राजीव भाई ने कहा कि भारत की सत्ता में भारत की शासन व्यवस्था में भारत की शिक्षा उच्च शिक्षा व्यवस्था में भारत के तकनीकी व्यवस्था में किसी को इंजीनियर आदि बनना हो आईआईटी करना हो तो अंग्रेजी नहीं आता है तो नहीं जाएगा उधर तकनीकी व्यवस्था में प्रबंध की व्यवस्था में किसी को भी एम आदि करना हो और किसी बहुत मैनेजमेंट के बड़े बड़े जो है चीजों को चलाना हो इन सारी उच्च व्यवस्थाओं में आम आदमी का प्रवेश ना हो माने गरीब मजदूर किसान के बच्चों का प्रवेश ना हो जो इस देश के आम नागरिक हैं, उनका प्रवेश रोकने के लिए इन षड्यंत्रकारी लोग वहां पर फन फैलाए ये जहरीले नाग बैठे हुए हैं और इन सब के हमें फन नोचने हैं इनके फन तोड़ने हैं और इस देश के आम आदमी को इस इन जहरीले नागों के फन दबोच करके हमें आम आदमी को हक दिलाना यह बहुत बड़ी बात है इस देश के अंग्रेजी के कारण से निन्यानवे प्रतिशत लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और ये बात हमें इस देश के लोगों को समझानी है जैसे आपको अभी भाई राजीव जी बता रहे हैं इस तरह से इस देश के जब सौ करोड़ से ज्यादा एक करोड़ भारतीयों को बताएंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हमारा शिक्षण हमारा शासन हमारी न्याय व्यवस्था हमारी उच्च शिक्षा हमारे सारे काम हम भारतीय भाषाओं में करना चाहते हैं तो फिर इस देश के 114 करोड़ लोगों की आवाज को कोई दबा नहीं जाए काम कर अभी कितना दुख और अफसोस है हमें अपने देश में इस परिस्थिति पर कि मुझे न्याय चाहिए आपको न्याय चाहिए हमको किसी अदालत में जाना पड़े हाई कोर्ट में जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो मुझे मेरे न्याय की बात मेरी मातृभाषा में करने की अनुमति नहीं है वकील को सारी बात हम अपनी मातृभाषा में समझाएंगे फिर वकील उसको अंग्रेजी में भाषांतर करेगा फिर उसके आधार पर पिटीशन ड्राफ्ट होगी फिर वकील उसको अंग्रेजी में जज को समझाएगा फिर जज वकील के साथ अंग्रेजी में सब कुछ वार्तालाप करेगा उसके बाद फैसला आएगा वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा न्याय पाने वाले को अंग्रेजी का कुछ एबीसीडी नहीं आता लेकिन न्याय की पूरी पत्रिका उसको अंग्रेजी में दी जाएगी तो वो क्या करे उसको निचोड़े कि नहाए की खाए की बनाए क्या करे आग लगाए उसमें करे क्या उसको मालूम नहीं है अंग्रेजी का एबीसीडी नहीं आता वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी है और वो अदालत में जाके उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में अगर फरियाद करता है तो फरियाद हिंदी में ना सुनी जाकर अंग्रेजी में ही सुनी जाएगी और फैसला भी अंग्रेजी में दिया जाएगा इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था साधारण आदमी को न्याय से वंचित रख रही है और उसको अन्याय की तरफ धकेल रही है और ऐसा अन्याय जब बार बार बार बार बार बार बार बार किसी के ऊपर होगा तो फिर वो विद्रोही हो जाएगा और शासन व्यवस्था के खिलाफ वो विद्रोह करेगा तो किसी दिन हथियार उठाएगा नक्सली हो जाएगा आतंकवादी उग्रवादी हो जाएगा फिर हमारी शासन व्यवस्था चिल्लाएगी कि इतने सारे लोग नक्सली हो रहे हैं आतंकवादी उग्रवादी हो रहे हैं जब न्याय नहीं मिलता है किसी आदमी को और अन्याय बार बार बार बार उसके ऊपर होता ही चला जाता है तब आदमी परवश होकर विवश होकर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है हमारे देश में न्याय ना मिले हमें शिक्षा न मिले हमारी बात न सुनी जाए हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार हमसे छीन लिया जाए आपको मालूम है कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पहले आपको पास करना ही पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अगर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आप फेल हो गए और बाकी सब में आपके सौ में से सौ नंबर आ जाए तो आप बिल्कुल बेकार हैं इस व्यवस्था के लिए शासन के लिए मैंने विषय का ज्ञान आपको बहुत है भाषा का ज्ञान नहीं है इतने मात्र से आपको यह व्यवस्था नकार देती है तो ऐसी व्यवस्था को हमें नकारना पड़ेगा और उसके खिलाफ कोई बड़ा शंख फूकना पड़ेगा विद्रोह करना पड़ेगा तो भारत स्वाभिमान की तरफ से भाषा के प्रश्न को हमको संवेदनशीलता के साथ और पूरी ताकत के साथ उठाना है कि आजादी के पंद्रह साल के लिए अंग्रेजी आई थी संविधान में लिखा गया अब ये बासठ साल से अंग्रेजी क्यों चल रही है और हम इसको अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं ये संविधान का जो अनुच्छेद 343 और 344 है आप लोगों को बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद तीन और तीन इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की भाषा राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओं में अलग अलग प्रांतों में अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मातृभाषा में हमारी शासन हमारी शिक्षा हमारी न्याय व्यवस्था होगी लेकिन यह तो सीधा सीधा संविधान का ही उल्लंघन है लेकिन अब यदि इसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिट भी दायर करनी पड़े तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी क्यों कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आप हिंदी में रिटी नहीं कर सकते आप माने कितने बड़ा न्याय माने एक तरफ देश का संविधान को हम बड़ा माने या देश देश को बड़ा माने देशवासियों को बड़ा माने ये बहुत बड़ी विद्रूपता है तो संविधान के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के जो है तीन भारतीय संविधान की और 344 धाराओं के अनुरूप ये हम कहीं असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं अवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे अभी भाई राजीव जी आपको तर्क दे, देंगे उस विषय में भी कि ये अवैज्ञानिक भाषा और दूसरा बोल रहे थे ना लोग बोलते विकास होगा विज्ञान और तकनीकी की भाषा है बताओ जापान का विकास कम है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक भी हमारे भारत में तो कम से कम जापान की मानते हैं और जापान का एक भी आदमी जानकर के वहां के प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक एक भी आदमी अंग्रेजी में नहीं बात करता है खाली अपनी में बात करते है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जो अभी राजीव भाई ने कहा ना कि कुछ ये जहरीली नाग बैठे इनके फन कुचली बनाई बात बनेगी नहीं कुछ चंडाल चौकड़ी बैठ गई है ऊपर वो चाहती है कि हमारे और हमारे बच्चों के अलावा क्योंकि उनके परिवारों में अंग्रेजी का माहौल है उनको कोशिश की जाती है बार बार पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है कि हमारे और हमारे परिवार के बच्चों के अलावा इस देश के उच्च आसनों पर उच्च पदों पर उच्च व्यवस्थाओं में उच्च शिक्षा में तकनीकी में प्रबंधन में उद्योग में व्यापार में किसी का प्रवेश ना हो तो निन्यानवे लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो मैं आपको जापान के साथ ही एक दूसरा उदाहरण देता हूं जर्मनी का दुनिया की सारी तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी मानी जाती है जर्मनी की फिर जापान की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जितनी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र है जहां से तकनीकी निकलती है प्रौद्योगिकी निकलती है बड़ी बड़ी मशीने हाँ सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है जर्मनी की और फिर है जापान की लेकिन आपको मालूम है जर्मनी की मातृभाषा जर्मन है वहां के सारे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर आखिरी कक्षा तक जर्मन में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग जर्मन में करते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई जर्मन में होती है सारी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई जर्मन में होती है मेडिकल की पढ़ाई जर्मन में होती है और जर्मनी सात करोड़ से कम आबादी का देश है मालूम है आबादी सात करोड़ से कम है अभी सात करोड़ भी पूरी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में जर्मनी से बड़े कई राज्य हैं। हमारा ये उत्तर प्रदेश जर्मनी से बड़ा है हमारा बिहार जर्मनी से बड़ा है बंगाल जर्मनी से बड़ा है आंध्र प्रदेश जर्मनी से बड़ा है महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है भारत के तो दस ग्यारह राज्य जर्मनी से बड़े है जर्मनी सात करोड़ से कम का देश है और वहां अगर सारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जर्मनी में हो सकती है सात करोड़ की आबादी का देश अगर यह कर सकता है तो 115 करोड़ की आबादी का देश इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता और आपको मालूम है फ्रांस की आबादी तो जर्मनी से भी कम है पांच करोड़ अस्सी लाख की आबादी है इस समय और पांच करोड़ अस्सी लाख की आबादी का फ्रांस अपनी पूरी पढ़ाई फ्रेंच में कर सकता है इंजीनियरिंग की डॉक्टरी की मैनेजमेंट की सारी पढ़ाई वो फ्रेंच में कर सकते हैं तो हम 115 करोड़ वाले अपनी सारी की सारी पढ़ाई तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते ऐसे ही पुर्तगाल तो दो करोड़ की आबादी का देश है पुर्तगाल की आबादी तो और भी दो करोड़ है पुर्तगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलती है तो पोर्चुगीज में चलती है और पोर्चुगीज में शिक्षा लेकर वो इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके यहां नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं और सारी दुनिया में वो व्यापार कर रहे हैं पोर्चुगीज के आधार पर तो हम एक करोड़ के लोग क्यों नहीं कर सकते दुनिया में हमसे ज्यादा छोटे छोटे देश हमसे ज्यादा कमजोर देश कमजोर से मतलब संसाधनों में कमजोर भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा जिनके पास सबसे कम है अगर वो अपनी मातृभाषाओं में सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी हिंदी में सब कुछ कर सकते हैं हिंदी में कुछ नहीं हो सकता उसका सबसे पहला कुतर काया हमारी सरकार की तरफ से वो ये कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दों की कमी है अभी थोड़े दिन से केंद्रीय हिंदी संस्थान नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है आगरा में जिनका मुख्य कार्यालय है उन्होंने पूरा शब्द तैयार कर दिया एक दो नहीं हजारों नहीं लाखों लाखों शब्द हैं जो विज्ञान के लिए काम के उपयोग के आ सकते हैं तो अब तो यह तर्क भी खत्म हो गया संस्कृत उसका स्रोत और संविधान में लिखा हुआ है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी भाषा में वो शब्द जो है मूल मुख्यतः स्पष्ट किया हुआ है संविधान में संस्कृत से लिए जाएंगे और दूसरे अन्य भारतीय भाषाओं से लिए जा सकते हैं तो संस्कृत में एक अकेली संस्कृत है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों शब्दों की उत्पत्ति का सामर्थ्य है क्योंकि मैंने पांच साल व्याकरण ग्रामर पढ़ा है एक दो नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों खरबों शब्द उत्पन्न करने का सामर्थ्य है जिसमें चार हजार पाणिनी के सूत्र हैं, दो हजार हैं कुछ है, उसमें गणसूत्र है उड़ादि कोश है और जो है उधर निघंटू है ये इतना बड़ा व्याकरण का शास्त्र है पांच साल मैंने उसको सेम पढ़ा है और मैं तो कहता हूं भारत नहीं हम पूरी दुनिया को चलाने के लिए शब्दों की उत्पत्ति भारत से करके दे सकते हैं इतनी इतना ज्यादा शब्द सामर्थ्य है और आपको यह भी मालूम है कि आज की दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक माने जाते हैं ना कंप्यूटर के कंप्यूटर चलने और चलाने के लिए जिस मूल चीज की आवश्यकता होती है उसको वो लोग अंग्रेजी में एलगोरदिम कहते हैं पहले एलगोरडिम बनती है इसमें हिंदी में हम उसको प्रमेय कहते हैं तो पहले एलगोर्डिम तैयार होती है उसके आधार पर कंप्यूटर के चलने की सारी भाषाएं विकसित होती है आपको सुनकर यह ताजुब होगा और हैरानी होगी कि अमेरिका जर्मनी फ्रांस जापान दुनिया भर के सारे देशों के वैज्ञानिक अभी इस एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एल्गोर्डिम तैयार हो सकती है तो संस्कृत में ही हो सकती है दूसरी किसी भाषा में हो ही नहीं सकती और एक इसमें भी क्या षडयंत्र चलता है देखो अभी पिछले कई वर्षों से हरियाणा में संस्कृत अनिवार्य थी लेकिन वहां से उसकी अनिवार्यता खत्म करने के लिए अब षडयंत्र शुरू हो गया माने इतने ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं भाषा के स्तर पर तो और भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का हमारी व्यवस्थाओं का हमारी समस्त व्यवहार का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भाषा है और उसके ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है देख के कई बार कौन खोलता है तो ये हमें तय कर लेना है अब अपने स्तर पर कि हम हमारे व्यक्तिगत और वैयक्तिक जीवन में अंग्रेजियत की और अंग्रेजी भाषा की गुलामी से बाहर आएंगे हमें सरकार को बाहर लाना है इस गुलामी से क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भाषा है जबरदस्ती हमारे ऊपर ला गई भाषा है जिसने हमारी पूरी वैज्ञानिकता को ढक दिया है हमारे बुद्धि विकास को पूरी तरह से रोक दिया है आप दो बच्चों के ऊपर परीक्षण करके देख लीजिए एक बच्चे को बचपन से अंग्रेजी सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूसरे को मातृभाषा में सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए जितनी बुद्धि वाले की होगी अंग्रेजी वाले की नहीं होगी एक आईक्यू टेस्ट होता है ना इंटेलिजेंट क्वेस्ट का टेस्ट इंटेलिजेंसी क्वेस्ट और इंटेलिजेंटी क्वेश्चन जब इंटेलिजेंसी का नापा जाता है वो सबसे ज्यादा मातृभाषा वाले विद्यार्थियों का ही निकलता है अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों का कभी नहीं निकलता और मैंने हिंदुस्तान में एक सूची बनाई है कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है वो कहां पहुंचे हैं और जो मातृभाषा से पढ़कर आए हैं वो कहां पहुंचे हैं इस देश के जो अर्थव्यवस्था के चोटी पर बैठे हुए लोग हैं ना जैसे धीरू भाई अंबानी जैसे धीरू भाई अंबानी बिरला परिवार नुस्लि परिवार ऐसे बहत्तर परिवार है इस देश में इन बहत्तर परिवारों में से तीन को छोड़कर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 हुआ कि ऐसा हो सकता है लेकिन मरता क्या ना करता कोई चारा नहीं था सुपर कंप्यूटर बनाना ही था कोई देने को हमको तैयार नहीं था तो उन्होंने डॉक्टर विजय भट्टर और उनकी टीम को काम पे लगाया उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया पैसे दिए और डॉक्टर विजय भट्टर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वसे सुपर कंप्यूटर बना के दुनिया को दिखाया और वो सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से ज्यादा गति पर काम करता है और बहुत सस्ता है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 अधिकारियों के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते साधारण म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वसेस सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वसेस मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है परमाणु बम बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक है प्रोफेसर एम जी के मैनन उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई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 आप इस देश के नेताओं के बारे में भी तो बताएं। थोड़ी सी जानकारी हमारे सारे नेताओं में एक प्रतिशत को छोड़कर 545 लोकसभा में बैठते हैं और पांच तो तो राज्यसभा में और 5000 से ज्यादा विधानसभाओं में बैठते हैं इन सब नेताओं में आधा प्रतिशत को छोड़ दो बाकी निन्यानवे दशमलव पांच प्रतिशत नेता भी मातृभाषा के स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं जब वो भाषण देते हैं पब्लिक मीटिंग करते हैं वोट मांगते हैं आपके बीच में आते हैं और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 एक छोटे से पहाड़नुमा इलाके को टीला कहते तो लुटियन टीला पर बनी हुई है पूरी संसद तो लुटियन की आत्मा वहीं पे है वही लुटिया डूब हाँ तो वही लुटिया डूबोती है इस देश की जैसे ही ये घुस जाते हैं संसद भवन में फर अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं, भवन से बाहर निकलते ही हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती मराठी तमिल में आ जाते तो इनकी जिंदगी का ये जो दोहरापन है इस दोहरेपन को हमें खत्म करना है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 और गर्मी में कोट 45 सैतालीस डिग्री तापमान ताप और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं थ्री पीस सूट चढ़ाए हुए गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री में कहा जा रहे जी शादी कराने जा रहे हैं मूर्ख अधिपति दिखाई देता है वो मूर्खों का भी अधिपति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 और टाइट जो कपड़े पहनते हैं पैंट टाइट पैंट और ये सब इससे नपुंसकता इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है अब आप टाई बांधते हैं ना तो यहां जो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 कि जब भारत वाले बोले तभी सुबह होती है तो उन्होंने हमारी सुबह रात को 12 बजे मान के 12 बजे काम करने शुरू कर दिए और हिंदुस्तानों ने कहा वो 12 बजे मनाते अपने को भी 12 बजे ही मना ये ये ये ये उल्टा काम शुरू हो चुका है जन्मदिन मनाए शादी के वर्षगांठ मनाएं 12 बजे मैंने कहा क्यों सुबह होती है मैंने कहा सुबह नहीं होती तो रात होती है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 शादी जैसा उत्साह देने वाला काम शादी जैसा परिवार को बढ़ाने वाला काम समाज में आपकी स्थापना कराने वाला काम सब कुछ आप में देने की व्यवस्था करने वाला काम सबसे अच्छे समय पर होना चाहिए रात को 9-10 बजे बारात बैंड बाजे लेके घोड़ घोड़ घोड़ घोड़ वो चलते हैं और रात को 12 बजे उनकी शादियां होती है। और ब्रा... कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं ब्रास बैंड लेके चलते हैं आप जानते हो शादियों में आगे वो बैंड पार्टी चलती है ना क्या कहते हैं उसको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 लड़की वाले के घर से ही डबल बेड लेके आएंगे लड़की वाले के घर से ही कपड़े लेके आएंगे उसके घर से खाने पीने का बर्तन लेके आएंगे इतने भीखमंगे हैं हम लोग वो, वो घर लूट के लेके आते हैं। है मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जो शादियां करने वाले यहाँ कार्यकर्ता बैठे है जिनको नहीं करनी है वो तो बहुत अच्छे है उनके लिए जिंदाबाद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 और यहां पर जड़ी बूटी रहस्य करके पुस्तक छप चुकी है उसमें सारी विस्तार से जानकारी है तो आपके जीवन में दवाओं की गुलामी खत्म हो ही जानी चाहिए भाषा की भूषा की भोजन की भेषज की दवाओं की ये सारी गुलामी खत्म हो और कुछ नियमों की गुलामी भी खत्म करिए जिनमें से एक नियम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात के बारह बजे हर शुभ काम शुरू करने की हमने जो गलत परंपरा डाली है ये अंग्रेजी नियम है ये भारतीय नियम नहीं है हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से दिन शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सारे नए काम करने की परंपरा होती, होती है सुबह या शाम संध्या गोधूली वेला होती है जिसमें शाम हो रही है और रात आ रही है दोनों के बीच का समय है सबसे उत्तम समय माना जाता है तो ऐसे समय पर अपने काम करने की परंपराएं डालिए तो नियम भी उसमें बदलिए अब एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गुलामी और किस किस की है बहुत दिल को चोट पहुंचती है कचोट लगती है जब ये बात मैं कहता हूं कि अंग्रेज आए थे लूट करने मारामारी करने बर्बादी करने हमको पूरी तरह से खत्म करने के लिए और जिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा ये काम किए हैं उन अंग्रेजों को हम कभी भूलते नहीं मैं सबसे ताजा नाम लेके कहता हूं एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था माउंटबेटन। आपको मालूम है माउंटबेटन आया नहीं उसको ब्रिटेन की संसद से बाकायदा भेजा गया ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके माउंट को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और प्रस्ताव पारित करते समय क्या बात लिखी गई उसमें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता माउंट बेटन से ज्यादा उपयुक्त तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इसलिए इसको भेजा जाए कारण क्या है कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया बहुत संकेत में कह रहा हूं ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को कारण यह बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंट बेटे की जो पत्नी है एडविना वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है इसमें हसी है मत यह बहुत गंभीर बात शर्म की बात शर्म की बात माउंट बेटे की जो पत्नी है एडविना माउंट बेटे वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है अब संभालने का अर्थ आप समझ लीजिए वो क्या क्या कर सकती है तो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है और जिन नेताओं को ये संभाल सकती है वही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं भारत में वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं उन्हीं को यह संभाल सकती है इसलिए माउंट बेटन को भारत भेजना बहुत जरूरी है तो ऐसी तय करके माउंट बेटन को भारत भेजा गया आते ही उस आदमी ने आग लगाई आग पता है क्या लगाई जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया तुम पाकिस्तान की मांग करो ना हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान माउंट बेटे जिन्ना को बुलाता है और बार बार कहता है तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था ना मुसलमान जिन, जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे एक जिन्ना का सहयोगी था एक ही सहयोगी उसका नाम था सोहरा उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए एक सहयोगी था जिन्ना का वो कभी कभी कह देता था भूल चूक से कि हमको तो पाकिस्तान लेके रहना जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं मांगा जिन्ना के नजदीकी लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा और माउंटबेटन ने आके जिन्ना को इतना इतना चढ़ाया इतना चढ़ाया पाकिस्तान मांगो पाकिस्तान मांगो पाके घंटों घंटों जिन्ना की माउंट से मीटिंग होती है और उसमें उसको भड़काया जाता है, पारे है। उसमें वो भड़कता है उसमें जो भड़कता है उसमें और भारत के कांग्रेस के नेताओं को जब मिलता था माउंटबेटन, तो भारत के कांग्रेसी नेताओं को ये समझाता था कि तुम इन मुसलमानों को कहां सिर पे ढोओगे, ये तुम्हारे लिए खाट खड़ी कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तुम्हारी परंपरा इनसे अलग है इनकी परंपरा तुमसे अलग है तो कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से भड़काता था माउंट भड़काने वाला गवर्नर जनरल इस देश में आया और भड़काते भड़काते भड़काते भड़काते और उसकी पत्नी का भारत के नेताओं के लिए इस्तेमाल करते करते उसने इस देश के दो टुकड़े करा दिए अंतिम समय तक इस देश के दो टुकड़े होने की स्थिति नहीं थी अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं 1946 की बात कर रहा हूं उन्नीस तक यहां पर सहमति बन रही थी नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे जिन्ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा पाकिस्तान अलग नहीं करना पड़ेगा भारत में ही सब मिलके रहेंगे भारत का बड़ा हिस्सा बन जाएगा और जरूरत पड़ी तो राज्यों में अधिराज्य बनाए जाएंगे छोटे राज्य बनाए जाएंगे और छोटे राज्यों को संघ बना के उनके ऊपर शासन व्यवस्था में अनुकूलता लाई जाएगी यहां तक सब तय हो गया जब तय हो गया कि एक प्राइम मिनिस्टर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिर भड़का दिया इसने माउंट और उसकी पत्नी ने भड़का दिया एडविना ने भड़का दिया और वो भड़क इतनी दूर तक गई कि एक इतना खराब स्टेटमेंट हमारे देश के पंडित नेहरू ने कर दिया जिसने देश के दो टुकड़े करा दिए स्टेटमेंट ये था कि मैं जिन्ना को मेरे मंत्रिमंडल में चपरासी भी नहीं बना सकता उप प्रधानमंत्री बनाना तो दूर की बात है अब उप प्रधानमंत्री बनाना दूर की बात है चपरासी नहीं बना सकता तो माउंट ने जिन्ना को वो स्टेटमेंट पढ़ा के कहा देखो नेहरू तुम्हारी इतनी इज्जत करता है तुम्हें चपरासी नहीं बना सकता फिर जिन्ना को एकदम तमतमाहट आ गई गुस्सा आया और उसको लगा कि उसका अपमान हो रहा है तो उसने कहा अब तो मैं दूसरे देश का प्रधानमंत्री बन के ही दिखाऊंगा और उस जिद में अंग्रेजों का आग में घी डालना भारत के नेताओं को भड़काना और फिर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना उसने इस देश के दो टुकड़े करा दिए और दो टुकड़े होने के लिए कानून बनवा दिया और मुझे दुख है उस कानून का नाम रखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कोई कानून नहीं है एक देश के दो टुकड़े करने वाला कानून है पाकिस्तान अलग बनेगा भारत अलग बनेगा दोनों मिलकर कॉमनवेल्थ में एक मेंबर कंट्री की तरह से एंट्री करेंगे ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में तो जिस आदमी ने यह सारा खेल कराया माउंट ने उस माउंट के बारे में आजादी मिलने के बाद क्या होना चाहिए था पूरे देश के बंटवारे का जिम्मेदार एक अंग्रेज अधिकारी माउंट उसकी धर्मपत्नी और पूरी अंग्रेज व्यवस्था उनकी ब्रिटेन की संसद जिसने हमारे अखंड देश को खंड खंड तोड़ा बांट दिया उस माउंट के पत्र उसके फोटोग्राफ उसकी स्मरण की हुई चीजें अगर हिंदुस्तान में सजाकर रखी जाए तो आपका खून नहीं खोलेगा आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए हमारे खंड अखंड देश को बांट दिया और बांटा ही नहीं कत्ले आम मचवा दिया इस देश में आपको मालूम है दुनिया के किसी भी देश में डेढ़ वर्षों में इतना बड़ा कत्ले आम नहीं हुआ जो भारत में हुआ 1946 अगस्त से शुरू होकर 1947 दिसंबर तक चला लाखों लाखों लोग कत्ल किए गए इस देश में यहां हिंदुस्तान में कत्ल किए गए उधर पाकिस्तान में कत्ल किए गए और कत्ले मचा वो एक तरफ है लाखों लोगों का लाखों लोग शरणार्थी हो गए जिंदगी भर के लिए लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना पड़ा और भारत के बहुत सारे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान में जाना पड़ा आपको मालूम है वो शरणार्थी आज तक इस देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलोनियां बसा कर रहे हैं, जिनका घर हमेशा के लिए छूट गया संपत्तियां हमेशा के लिए छूट गई रिश्ते हमेशा के लिए बट गए उनके परिवार हमेशा के लिए बट गए लाखों लोगों ने कत्ले सहा है माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं वो पूरी दुनिया में किसी देश में उदाहरण नहीं मिलता जो उन दिनों में हुए एक दूसरे की गर्दनें काटी हैं एक दूसरे के सिर काटे हैं इतनी अब हैवानियत भरी वो समय की तारीख है और जिस व्यक्ति के कारण ये सारा का सारा हुआ मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो माउंट बेटन के चित्र आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह लगे हुए हमारे देश में इस पर ताली बजाने की बात नहीं उसके चित्र लगे हुए हमारे देश में जगह जगह उसके चित्र लगे हुए भारत देश की संवैधानिक शीर्ष संस्थाएं उनमें माउंट बेटे के चित्र लगे हुए हैं। हमारे देश के आर्काइव्स में माउंट बेटे के चित्र लगे हुए हैं। हमारे देश के म्यूजियम्स में जगह जगह वो चीजें रखी हुई हैं खून खोलाती हैं वो सब चीजें हटा देना चाहिए था उनको मिटा देना चाहिए था माउंट बेटन की सारी स्मृति को दिल दिमाग से और इस देश की तारीख में से मिट जाना चाहिए था पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद हमने नहीं मिटाया वो आज तक जीवित है और हमारी छाती पर मूंग दलते जैसा हमें महसूस कराती है ये गुलामी की निशानी हमें बहुत जल्दी हटानी पड़ेगी एडविना की बहुत सारी निशानियां दिल्ली में हैं। इन सारी निशानियों को हटाके हम बहुत विनम्रतापूर्वक अंग्रेजों को कहेंगे कि एडविना से संबंधित जो कुछ यहां पड़ा हुआ है माउंट बेटन से संबंधित जो कुछ पड़ा हुआ है आप इसको या तो मंगा लीजिए हम उनको समय दे सकते हैं और नहीं तो जला के फेंक दीजिए वो याद करने लायक नहीं है वो स्मरण में रखने लायक नहीं है वो स्मृति में दर्ज करने लायक नहीं है कोई कहने कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया जिन्ना मुसलमान था ही नहीं तो आप कहेंगे क्या था शराब पीता था वो मांस खाता था मांस गाय और मांस जो सुअर का मांस खाता था और स्वामी जी और सबसे खराब काम करता था ब्याज पर पैसे देने का हराम माना जो हराम है, है इस्लाम में पूरा खानदान जिन्ना का ब्याज पर पैसे चलाकर अपनी जीवन चलाने वाला खानदान था ब्याज पे पैसे चलाना शराब पीना मांस खाना और वो मांस खाना जो इस्लाम में वर्जित है वो सब और नमाज पढ़ना नहीं कभी हम तो मानते हैं ना पक्का नमाजी है तभी तो मुसलमान होगा पांच वक्त की जो नमाज नहीं पढ़े वो मुसलमान कैसा वो अपने अल्लाह को याद ना करे वो मुसलमान कैसा और आपको एक और बात बताता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता नहीं रहा कभी भी जिन्ना इस देश के मुसलमानों ने कभी भी अपना नेता नहीं माना जिन्ना को पाकिस्तानियों ने भी नहीं माना हा और कभी भी पाकिस्तान जिन्होंने नहीं मांगा उनको जबरदस्ती दे दिया ये जो सिंध का इलाका है ना ये जो पंजाब का इलाका है सिंध पंजाब पूरा प्रांत और ये बलूचिस्तान पूरा जिसको फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं इन्होंने कभी भी सपने में भी पाकिस्तान नहीं मांगा एक खतरनाक अंग्रेज ने जबरदस्ती उनको पाकिस्तान दे दिया उस अंग्रेज का नाम था रेड क्लिफ इसी का सहयोग था माउंट का रेड को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से यह कह के आप जाओ और आपकी मर्जी से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींच दो आपकी मर्जी से सुनिए शब्द को ध्यान से ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव हुआ रेडक्लिफ को कहा गया कि आप जाओ आपकी मर्जी से भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच दो आ गया और उसने भारत के नेताओं को दो चार पांच को संपर्क किया भाई मुझे ये काम मिला है मुझे रेखा खींचनी है बंटवारा करना है ये भारत की सीमा ये पाकिस्तान की सीमा तो लोगों ने विरोध किया कि भाई तुम ऐसे कैसे लाइन खींच सकते हो तुम होते कौन हो यह तय करने वाले कि यह भारत की सीमा ये पाकिस्तान की सीमा उसने कहा मेरे मेरी अथॉरिटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुझे कहा है। तो भारत के लोगों ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम नहीं मानते और हम तो अब आजाद हो रहे हैं आजाद होने के बाद हम तय कर लेंगे कि कौन सा इलाका भारत का कौन सा पाकिस्तान का तुम जाओ तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है तो माउंट की शह उसकी मदद लेकर रेड ने अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से एक लाइन खींच दी वही हमारे देश की सीमा रेखा हो गई और दुर्भाग्य से उसको रेड क्लिफ लाइन ही कहते नाम भी वही पड़ गया भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ना उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन और दस्त, दस्तावेजों में रेड क्लिफ लाइन ही दर्ज है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा वो रेड क्लिफ से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता उससे हमारे कोई रिश्ते नहीं बन सकते वो तो हमारे लिए खतरनाक शैतान के जैसा आदमी था जिसने हमारे और पाकिस्तान के बीच में मनमानी से रेखा खींच दी उसका नाम हिंदुस्तान में जगह जगह लिखा हुआ है स्मरण पत्रों पर पत्र के अलावा फोटो के रूप में बहुत सारी गैलरीज हैं इस देश में जहां जहां मैं गया हूं म्यूजियम की गैलरीज है जहां रेडक्लिफ का फोटो है माउंट बेटन का फोटो है एडविना का फोटो है ये सब आग लगाते हैं दिल में क्योंकि यही हमारे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं और यही हमारी सीमा रेखा है और जगह जगह ऐसी सीमा रेखा तय कर दी इस रेडक्लिफ ने कि झगड़े हमेशा होते ही रहे और झगड़े कभी खत्म ना ऐसे ही एक दो और बातें कहना चाहता हूं इस गुलामी की हमारे देश में बहुत बुरी हमारे हिंदुस्तान में चौदह में एक यूरोपियन व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डिगामा और वास्को डिगामा ने आके भरपूर लूट की है इस देश में दस्तावेज इसके उपलब्ध हैं कि वास्को डिगामा आया पहली बार में 14 जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवारत मोती पन्ने माणिक सब भर के ले गया इस देश से पहली बार आया केरल में आया कालीकट में बीस मई चौदह को तो वहां उतरा समुद्र तट पर तो समुद्र तट पर उतरा और वहां से उसने लूटपाट शुरू की वो लूटपाट बढ़ते बढ़ते साढ़े चार साल की गुलामी में बदल गई आपको मालूम है वास्को डिगावा के पीछे पीछे बहुत सारे पुर्तगाली आए और साढ़े चार साल भारत को लूटते रहे पूरे केरल को लूटा पूरे गोवा को लूटा और गोवा को साढ़े साल गुलाम बना के रखा पुर्तगालियों ने ये आप सब जानते हैं और गोवा भारत की आजादी के बाद में आजाद हुआ भारत तो आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में उसके भी दसियों साल बाद गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों की गुलामी से अब जिस वास्को डिगामा ने इस देश की लूट की और जिसने इस देश में पुर्तगालियों का साम्राज्य बनाया और इस देश के एक इलाके को साढ़े चार साल तक गुलाम बनवाया उसके नाम पर हमारे देश में एक पूरा शहर बसा हुआ है उसका नाम है वास्को डिगामा यहां कोई गोवा से आए हैं गोवा आपको मालूम है वास्को डिगामा आप गोवा की असेंबली में और गोवा की वास्को डिगामा की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रस्ताव पारित कराइए कि इस गुलामी के नाम को हम कब तक ढोएंगे आजादी मिले हुए इतने साल हो गए अभी भी वास्को डिगामा के नाम पर हमारा शहर क्यों होना चाहिए कौन सा ऐसा उसने पुण्य का, का काम किया या दया का या प्रेम का या करुणा का काम का किया जिसके लिए हम वास्को डिगामा को याद करें लुटेरा आदमी था मारा पीटा है जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया है अगर वो कहानी में सुनाने लगू कि वास्को डिगामा ने कैसे ईसाई बनाया गोवा के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं ये गोवा वाले ढूंढें अपने इतिहास में नाखून खिंचवा लिए हैं उसने उन लोगों के जो ईसाई नहीं बने पैर के नाखून खिंचवा लिए हाथ के नाखून खिंचवा लिए उंगलियों को लोहे के चिमटे में दबा दबा के निचोड़वा दिया है सारा खून अगर कोई ईसाई नहीं बना जिसने धर्म नहीं बदला इतने अत्याचार किए वास्को सिर गर्दन से कटवा दिए जिन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया अपना इतने बड़े पैमाने पे हैवानियत मचाई है वास्को डिगामा और उसके सहयोगियों ने उसके नाम पर आज पूरा शहर बसा रहे और रोज हमें उसका नाम लेना पड़े और दिल्ली से तो ट्रेन चलती है उसका नाम ही वास्को डिगामा एक्सप्रेस रख दिया है। वो ट्रेन का नाम भी उस गुलामी के नाम पर चल ऐसा ही एक अंग्रेज था हिंदुस्तान पर जिसने बहुत अत्याचार किए हैं जिसको कभी याद करना भी हम सपने में भी याद करना अच्छा नहीं मानेंगे उसका नाम था डलहौजी आपको मालूम है डलहौजी ने सबसे खराब काम इस देश में किया कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया डहौजी के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था यह अंग्रेजों के ही दस्तावेज बताते हैं अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि डलहौजी के आने के पहले भारत के हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी कम से कम 10 एकड़ जमीन थी कम से कम 10 एकड़ जमीन इसको ध्यान से सुनिएगा एक भी किसान भूमिहीन नहीं था और बहुत सारे किसानों के पास सौ एकड़ थी पांच एकड़ थी हजार एकड़ थी लेकिन कम से कम दस एकड़ तो हर किसान के पास थी डलहौजी ने क्या किया एक कानून लाया उसका नाम है लैंड एक्यूजिशन एक्ट जमीन को छीन लेने का कानून उस कानून को लागू कराया और उस कानून के लागू होते ही करोड़ों किसानों की जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हो गई डलहौजी पता है क्या करता था अदालतें लगाता था एक शहर में चला गया या एक गांव में चला गया गांव के नागरिकों को बुलाता था इकट्ठा और उनसे कहता था कि यह जमीन तुम्हारी है इसको सिद्ध करो तो लोग कहते थे कि ये हमारे पिताजी ने दिए पिताजी के पिताजी ने दिए, दिए। पिताजी पिताजी के पिताजी ने दी है कागज दिखाओ इसका अब हिंदुस्तान में कागज पर कोई प्रमाण नहीं लिखने की परंपरा है हमारे यहाँ कोई भी कागज पर प्रमाण नहीं लिखा जाता हमारे यहाँ तो वचन का महत्व ही बहुत है तो वो कहते थे हमारे यहाँ तो परंपरा से तो वो कहता मैं परंपरा नहीं मानता तुम्हारी जमीन मेरी हो गई एक एक दिन में पच्चीस पच्चीस किसानों से जमीने चीनी जिस डलहौजी ने करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया उस डलहौजी के नाम पर इस देश में एक शहर बसा हुआ है बहुत शर्म आती है बहुत अफसोस होता है और उस शहर में हमारे लोग मजा करने के लिए जाते हैं हनीमून मनाने के लिए जाते हैं मौज करने के लिए जाते हैं मालूम है डलहौजी नाम का शहर है इसी देश का अंग है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या हमारा जो पंजाब है उसके बॉर्डर पर तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर ये डलहौजी शहर खून खौलाता है हमारा जिस डलहौजी ने हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिन बनाया हो जिसने ज़मीनें छीनी हो किसानों पर अत्याचार किए हो एक एक दिन में पच्चीस पच्चीस किसान भूमिन किए हों उस आदमी के नाम पर शहर क्यों होना चाहिए इस देश में उस शहर का नाम क्यों नहीं बदल देना चाहिए हमारे पास कोई नामों की कमी है याज्ञवल्क शहर हो सकता है वशिष्ठ शहर हो सकता है विश्वामित्र शहर हो सकता है कोई नाम से शहर हो सकता है हिमाचल प्रदेश के किसी ऋषि मुनि के नाम से वो शहर बसाया जा सकता है डलहौजी में ऐसे कौन से सदगुण हैं जो उसके नाम पर वो शहर इसी तरह से बहुत अफसोस है मुझे और दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान में दिल्ली है दिल्ली में आप वहां गए हैं इंडिया गेट इंडिया गेट दिल्ली वाले कार्यकर्ता यहां है वो जानते हैं इंडिया गेट पर आपने एक स्थान देखा है जो खाली है प्लेटफॉर्म बना हुआ वहां पर उन्नीस में तय हुआ था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी उसके बाद संसद में तीन बार प्रस्ताव हो गया और आजादी के बासठ साल के बाद वहां गांधी जी की मूर्ति नहीं लग पाई और पता है वहां मूर्ति पहले लगी हुई थी जॉर्ज की अंग्रेजों के राजा की और फिर बात हुई कि ये तो अब हमें गुलामी की निशानी के रूप में हटाई देना पड़ेगा तो वो हटाके के गांधी जी की मूर्ति लगानी तो गांधी जी की मूर्ति बनी हुई रखी हुई है उस स्थान पर लगाई नहीं जा सकी क्योंकि अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है हमारी गुलामी हट जाए यह अभी भी अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है और भारत सरकार अंग्रेज सरकार से रिश्ते खराब नहीं कर सकती है इसलिए महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लग सकती मैं ये कहता हूं महात्मा गांधी की मत लगाओ भगत सिंह की लगा दो उधम सिंह की लगा दो चंद्रशेखर आजाद की लगा दो भगत सिंह की मूर्ति लगाना वहां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि उसी के बगल में संसद है जहां भगत सिंह ने बम फेंका था आपको मालूम है जिसकी सजा उन्होंने खाई थी और फांसी पाई थी तो भगत सिंह की मूर्ति लगा दो क्या तकलीफ है बहुत लोग कहते हैं गांधी जी की मूर्ति पर विवाद है भगत सिंह की मूर्ति पर विवाद क्या होगा कोई भगत सिंह को नहीं मानता हो ऐसा कौन है इस देश में जो उनकी शहादत को सलाम नहीं करता हो तेईस साल की उम्र में जो लड़का फांसी के फंदे पे चढ़ गया आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र तेईस साल से अभी ज्यादा हो गई होगी और वो तेईस साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गया और एक ऐसा नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ गया जिसकी सगाई हो नहीं शादी हो नहीं सगाई छोड़ी शादी छोड़ी और कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी तो हो गई आजादी के साथ मेरी सगाई तो हो गई आजादी के साथ एक ऐसा नौजवान जिसने जिंदगी में बचपन के दिन नहीं देखे कभी आपको मालूम है बचपन में सब हंसते हैं खेलते हैं मुस्कुराते हैं मजा करते हैं और समय पास करते हैं उस नौजवान ने सात आठ साल की उम्र में देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया वो कहानी तो आप सब जानते ना खेत में जाके काम कर रहा है तो मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि इसमें से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर सैकड़ों बंदूकें निकलेंगी और उनसे अंग्रेजों को मारूंगा तो ऐसे भगत सिंह की मूर्ति लगाने में क्या तकलीफ है लगा देना चाहिए था इंडिया गेट पर अब तक हो जाना चाहिए था नहीं हुआ उधम सिंह की मूर्ति नहीं लग सकती भगत सिंह की नहीं लग सकती चंद्रशेखर आजाद की नहीं जॉर्ज पंचम की लग सकती है अंग्रेजों की किसी अधिकारी की लग सकती है ये गुलामी की निशानियां हमको हटानी पड़ेगी आज नहीं तो कल हमें इंडिया गेट के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि इस पर तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्तर के शीर्ष स्तर के किसी शहीद की क्रांतिकारी की ही मूर्ति लगेगी और तभी ये वास्तव में इंडिया गेट कहलाएगा और इस इंडिया गेट का नाम भी बदलना <स्थिया> इंडिया तो हमारा नाम नहीं है हमारा नाम तो भारत है परंपरा से हमारा नाम भारत है इतिहास हमारा भारत के नाम से है परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को वो इंडिया कैसे हो सकता है संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया देट इज भारत ये तो सब मूर्खता की बात है भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे अपने कंधे पर रखकर उसकी अर्थी को कहा लेके जाएंगे आजादी के बासठ साल में तो हमको यह तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत भारत ट वॉज भारत पहले भारत था आज भी भारत है भविष्य में भी भारत रहेगा यह तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया तो इंडिया भी हमको हटाना और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है हर जगह से इंडिया हटाना आपको मालूम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इंडियन एजुकेशन एक्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट इंडियन फॉरेस्ट ये क्या इंडियन इंडियन इंडियन इंडियन इंडिया सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा जहां जहां इंडिया है हर जगह भारत आएगा वरना आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वरना लाखों क्रांतिकारियों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमें एक दो चीजें और भी करनी पड़ेंगी इस देश में वो बहुत जरूरी है वो ये करनी पड़ेगी कि भारत में बहुत सारे स्थान हैं आप में से महाराष्ट्र के कोई कार्यकर्ता आए हों जो मुंबई के रहने वाले हों उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन वो था पहले अंग्रेजों के नाम पर पूरा का पूरा अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ ये तो थोड़े दिन से हुआ और वो भी आजादी के पचास साल बाद हुआ पहले वो विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था अब विक्टोरिया तो अंग्रेजों की रानी है अंग्रेजों की रानी के नाम पर उन्होंने स्टेशन बना के रख दिया और वो विक्टोरिया टर्मिनस आजादी के बाद 50 साल तक चलता रहा बहुत शर्म और बहुत अफसोस की बात है एक दिन झटके में आकर महाराष्ट्र विधानसभा ने तय किया कि अब ये विक्टोरिया टर्मिनस नहीं रहेगा ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा तो मैं उन सब नेताओं का आभारी हूं महाराष्ट्र के उन सब नेताओं को धन्यवाद देता हूं उन सबके साहस की मैं प्रशंसा करता हूं जिन्होंने गुलामी के नाम को हटाया विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना लेकिन उन्हीं नेताओं को एक निवेदन और करता हूं कि अभी गुलामी अधूरी है अभी पूरी निशानियां मिटी नहीं है आप जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर कितने अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां वहां लगी हुई है उनको भी हटाना है वैसे ही जैसे विक्टोरिया टर्मिनस हमने हटाया है वहां से अधूरा काम जिन अंग्रेज अधिकारियों ने अत्याचार किए हैं मुंबई पर उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक बहुत खतरनाक और बहुत ही तकलीफ देने वाला अंग्रेज हुआ करता था एलफिंस्टन अंग्रेज गवर्नर बन गया मुंबई में आ गया और उसने जो अत्याचार मचाया है जैसे डलहौजी ने जमीन छीनने का काम इधर उत्तर भारत में किया वैसे एल्फिं ने पूरे महाराष्ट्र के किसानों की जमीन छीनने का काम किया वो एल्फिन इतना ही अत्याचारी था जितना डलहौजी था उसमें कोई कमी नहीं थी उस एल्फिंस्टन की मूर्तियां उस एल्फिस्टन के फोटो अभी भी मुंबई में जगह जगह पर है और उसके नाम पर एक स्टेशन भी है एल्फिंस्टन रोड उसके नाम पर एक कॉलेज भी है कॉलेज तो ये कॉलेज का नाम बदलना है रोड का नाम बदलना है और कम से कम अत्याचारी अंग्रेजों की मूर्तियां तो पूरी तरह से हटा ही देनी है और उन सब स्थानों पर हमें क्रांति वीरों की मूर्तियां लगानी महाराष्ट्र में क्रांति वीरों की कोई कमी नहीं है जिनकी मूर्तियां वहां नहीं लग सकती है आपको मालूम है एक एक से क्रांतिकारी महाराष्ट्र में हुए एक ही एक परिवार के तीनों के तीनों भाई चाफेकर कर एक साथ हिंदुस्तान की क्रांति के लिए निकल पड़े ऐसे ऐसे परिवार महाराष्ट्र में हुए हिंदुस्तान में किसी से ये पूछो कि एक ही परिवार के तीन प्रधानमंत्री फट से बता देगा और उसी को पूछ लो कि एक ही परिवार के तीन बेटे तीनों फांसी पर चढ़ गए हो ऐसा परिवार बता दो गिने चुने लोगों को मालूम है चाफे कर तो चाफेकर बंधुओं की मूर्तियां होनी चाहिए वहां पर जहां मुंबई सीएसटी पर अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं हमारे देश में महाराष्ट्र ने क्रांतिकारियों के लिए परंपरा पैदा की है इस देश की आजादी का इतिहास उन मराठी वीरों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने अठारह की क्रांति की सूत्रपात की इस देश में नाना साहब पेशवा आप जानते हैं मूलते मराठी थे चूंकि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मार के भगा दिया था पुणे से तो वो आके रहने लगे थे कानपुर के पास बिठूर में वो नाना साहब पेशवा थे जिन्होंने कान्ति सूत्र इस देश में दिया जिन्होंने संगठन खड़ा किया जिन्होंने अंग्रेजों से आज, आजादी छीन के लेनी है ये भारतवासियों को समझाया और उनके दाएं बाएं तांतिया टोपे वो मराठी थे नाना साहब पेशवा मराठी थे चाफे कर बंदू मराठी थे और हमारे देश में एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों नाम है उन सब क्रांतिकारियों की मूर्तियां होनी चाहिए मुंबई सीएसटी स्टेशन पर यह अभियान हमें चलाना है भारत स्वाभिमान की तरफ से चलाना है और इस अभियान में सारी राजनीतिक पार्टियों को शामिल करना है। इसके साथ और एक काम करना है अपने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को चर्च गेट का नाम बदलना ये चर्च गेट का नाम हमारा नहीं है अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है आजादी के बासठ साल के बाद चर्च गेट का नाम हम हमारी छाती पर क्यों ढोएंगे चर्च गेट बदलना है वहां की मूर्तियां हटानी है और आप मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग में कभी भी जाइए तो दरवाजों पर जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो सबसे खतरनाक अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति है जिसमें सैकड़ों ने हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए उसकी मूर्ति वहां लगी हुई है और बड़े शान से वो खड़ा हुआ है वहां पर हमें किसी दिन उसको हटा देने की बात करनी पड़ेगी उसको समाप्त करने की बात करनी पड़ेगी वहां मूर्ति हो सकती है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की होनी चाहिए वहां मूर्ति हो सकती है तो चाफेकर बंधुओं की होनी चाहिए वहां मूर्ति हो सकती है तो सावरकर जी की होनी चाहिए अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति को आजादी के बासठ साल में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्यों करेंगे तो इस तरह से हमें हमारे सारे गुलामी के निशाने हटाने अगर यहां उत्तर प्रदेश से कोई लोग आए हों इलाहाबाद में एक इलाका है जो गुलामी का सबसे खतरनाक प्रतीक है चैथम लाइन्स है एक एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था चैथम उसने वहां जाके एक अपनी कोठी बनाई थी और वहां पर कुछ सेना रखना शुरू किया था तब से वो चैथम लाइन्स पड़ गया आजादी के बासठ साल के बाद वो चैथम लाइन्स इलाहाबाद में चली रहा है और भी एक खराब जगह है इलाहाबाद में म्योर रोड है वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है सबसे खराब अंग्रेज अधिकारी था मेो जो इलाहाबाद में आया था जिसने हिंदुस्तान में आजादी के इतिहास में कालिख पहुंची है वो ये कि इलाहाबाद के जो क्रांतिकारी होते थे ना उनको नीम के पेड़ पर फांसी लटकाकर गोली मारा करता था वो मेो अधिकारी था उसके नाम पर म्यो रोड है उसके नाम पर म्यूर कॉलेज है उसके नाम पर म्योर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहुत शर्म आती है मुझे ये गुलामी की निशानियां चेन्नई में चले जाओ तो रिपन बिल्डिंग है रिपन एक खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया एक कानून बना के पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया उस रिपन के नाम पर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस चलता है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक अंग्रेज था कर्जन जिसने बंटवारा किया था बंगाल का हिंदू और मुसलमानों के आधार पर पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल मुसलमानों का पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का पहला बंटवारा 1905 में हुआ था और वो नींव रखी थी करजन ने जिसका फलीभूत 1947 में हुआ था और वास्तव में बंटवारा होगा जिस करजन ने हिंदुस्तान को सांप्रदायिक आधार पर बांटा हो हिंदू मुसलमान के संप्रदाय के आधार पर देश के दो टुकड़े किए हों उस करजन के नाम पर जगह जगह बिल्डिंगे खड़ी है जगह जगह सड़क बनी हुई है करजन रोड करजन बिल्डिंग करजन चौराहा ये सब करजन के नाम पर कलकत्ता में बंगाल में और भारत के दूसरे इलाकों में ऐसे बहुत स्थान है हमारे देश में और चलते चलते हां चलते चलते कुछ छोटी छोटी बातें और एक बहुत खराब अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था नील और उसका एक सहयोगी था उसका नाम था व्हीलर दोनों खतरनाक अंग्रेज थे इन्होंने पता ही क्या किया हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई शुरू हुई बिठूर नाम के एक गांव से यह कहानी आप सब जानते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़े तो बिठूर नाम का एक छोटा सा गांव है कानपुर के पास है 24-25 किलोमीटर की दूरी है उस गांव में सबसे पहली बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि हमको आजादी हासिल करनी अंग्रेज जाएंगे नहीं इनको भगाना पड़ेगा आजादी आएगी नहीं छीन के लाना पड़ेगा मांगने से कोई आजादी नहीं देगा हमें छीननी पड़ेगी हमारी आजादी यह तय हुआ वो बैठक सबसे पहले तय हुई जिसकी अध्यक्षता की थी नाना साहब पेशवानी टोपे उस बैठक में हाजिर थे और उनके कुछ सहयोगी हाजिर थे फिर वो बैठक धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गई और बिठूर ने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया बिठूर ने हिंदुस्तान को आजादी का इतिहास शुरू करवाया बिठूर से क्रांति की शुरुआत की नींव पड़ी और पूरे देश में वो फैली और वो फिर चिंगारी उठी तो बैरकपुर से नींव डाली गई वो बिठूर में बिठूर में नींव पड़ी चिंगारी बैरकपुर में उठी मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी उसका नाम था मेजर ह्यूसन ह्यूसन को अंग्रेज गोली क्यों मारी जब मंगल पांडे को यह पता चला कि कारतूस का इस्तेमाल करना पड़ता है मुंह से उसको खोलना पड़ता है उस पर गाय की चरबी लगाई जाती है और गाय हमारे लिए मां जैसी है कोई हमारी मां की हत्या करे फिर उसकी चर्बी लगाया हुआ कारतूस मुंह से खोलना पड़े तो यह तो शर्म से डूब मरने की बात है इसलिए मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को एक प्रश्न किया कि क्या कारतूसों पर गाय की चर्बी लेपन किया हैं वो ह्यूसन ने न हां कहा न ना कहा और वो डिप्लोमेटिक आदमी था हाँ कहता तो फंसता ना कहता तो फंसता तो चुप रह गया फिर पूछा मंगल पांडे ने क्या ऐसा होता है? फिर पूछा तीन बार में उसने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे को गुस्सा आया उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी गोली मार दी ह्यूसन ढेर हो गया उसी समय मर गया ह्यूसन मर गया तो दूसरे अधिकारी आए मंगल पांडे को पकड़ने के लिए तो फिर मंगल पांडे ने गोली चलाई उसमें तीन घायल हो गए दो फिर मारे गए और बाद में मंगल पांडे पकड़ में आ गए फिर उनके ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई 8 अप्रैल को तो ये चिंगारी उठी बैरकपुर से वहां से क्रांतिकारियों ने क्या किया जो उनके सहयोगी थे मंगल पांडे के जो फौज में काम करते थे ऐसे 1100 सैनिकों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और जंग अंजलि में गंगा भर के कसम खाई उन्होंने आप जानते बिठूर के बहुत नजदीक में गंगा जी बहती है तो सारे सैनिक छावनी छोड़कर इस्तीफा देकर अंग्रेजी पोशाक को जलाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे गंगा जी की गंगाजल हाथ में अंजलि के कसम खाई कि अब इस देश में हम वही करेंगे जो मंगल पांडे ने किया है और हम गांव गांव में ये चिंगारी जलाएंगे पांच पांच के ग्रुप में फैल गए पूरे देश में और पूरे देश में क्रांति की मशाल उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम मेरठ दिल्ली सहारनपुर शाहजहापुर हर जगह फैल गई साढ़े तीन स्थानों पर क्रांति हुई और अंग्रेजों को तीन महीने में सफाया कर दिया इस देश के क्रांतिकारियों ने भारत के इतिहास में यह दस्तावेजी घटना अभी दर्ज होना बाकी है वो ये कि अठारह में जो क्रांति की शुरुआत हुई तीन महीने के अंदर एक एक अंग्रेज मारा गया और भारत आजाद हो गया एक सितंबर 1857 तक पूरा भारत आजाद हो गया साढ़े तीन स्थानों पर भारत की विजय पताका फहराई गई तो इस पूरे के पूरे क्रम में बिठूर की भूमिका बहुत महत्व की है अब हुआ क्या जब हमारी विजय हो गई हम जीत गए और हमारा शासन फिर से वापस आने लगा तो अंग्रेजों की संसद में फिर प्रस्ताव पारित हुआ वापस भारत में जाना है और फिर से भारत पर कब्जा करना है तो यहां के कुछ बीस गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की सेना मिली उनको अंग्रेजों को भारत के राजाओं की पैसा मिला उनको भारत के राजाओं से और फिर वो चढ़ बैठे तो सबसे पहली चढ़ाई उन्होंने बिठूर पे की वापस अंग्रेजों ने और ये बात है नवंबर एक अठारह के आसपास की तो फिर चढ़ाई हुई बिठूर पर और बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देना है ये अंग्रेजों ने तय किया जिस अंग्रेज अधिकारी ने बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देने की बात तय की उनमें एक नील था एक व्हीलर था और उसके कुछ सहयोगी थे इन्होंने बिठूर पर हमला किया और ऐसा हमला किया कि 24,000 लोग बिठूर में रहते थे उस समय बिठूर की आबादी कुल मिलाकर 24,000 थी तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोग रहते थे अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया तीन महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा नब्बे साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा और ये व्हीलर और नील जैसे बहुत दुष्ट किस्म के लोग जो अंग्रेजी फौज में उस समय अधिकारी थे इन्होंने कैसे कैसे बच्चों को मारा है बच्चों को ऐसे उछालते थे और गोली मारते थे इस तरीके से कत्ले आम मचा बुजुर्गों को गर्दन में रस्सी का फंदा लटका के पेड़ पे लटका देते थे फिर उनको गोली मारते थे पूरे बिठूर का कत्ले कर दिया एक एक घर में से सबको निकाल के मार दिया स्त्रियों के साथ बलात्कार किए महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं तो उसका वर्णन मिलता है दस्तावेजों में कि हमारी माताओं के बहनों के बेटियों के स्तन का जो अग्रभाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक उसमें से खून ना निकल आए है। इतने हैवान थे ये अंग्रेज और उसके बाद जब वो चीखती थी, थी तड़पती थी चिल्लाती थी फिर उसके कपड़े फाड़ते थे फिर सबके सामने बलात्कार होता था और फिर उन महिलाओं का गर्दन काटते थे पहले गर्दन नहीं काटते थे बलात्कार करने के बाद गर्दन काटते पूरे बिठूर को शमशान बना दिया लाशों के ढेर से पाट दिया जिन अंग्रेजों ने यह सब किया है उनका नाम अभी तक हम याद रखते हैं मुझे बहुत अफसोस होता है दिल को चोट पहुंचती है जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता हूं और व्हीलर का नाम पढ़ता हूं आपको मालूम है रेलवे स्टेशन पर एक बुक शॉप रहते हैं व्हीलरस बुक शॉप ये वही खानदान है जिन्होंने बिठूर में कतलेआम मचाया जिन्होंने हिंदुस्तान की मां बहन बेटियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया वीलर्स बुक शॉप नहीं देखते आप रेलवे स्टेशन पे, ये वही वीलर परिवार है आजादी के बासठ साल के बाद भी वीलर्स बुक शॉप का नाम नहीं बदल पाए हम और माफ करना आपको ये बताने के लिए कि इसकी रॉयल्टी हम देते रहे इंग्लैंड को इस नाम का इस्तेमाल करने की रॉयल्टी देते रहे इंग्लैंड नील की जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं नील चौराहे बने हुए हैं नील रोड बने हुए है। हैं इस देश में व्हीलर्स की बुकशॉप पूरे देश के रेलवे स्टेशन पर हैं। ये गुलामी कब तक ढोएंगे हम किसी ना किसी दिन तो हमको इस गुलामी के फंदे से बाहर निकलना ही पड़ेगा हमारे मन से हमें गुलामी हटानी पड़ेगी सबसे पहले फिर हमारे तन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले फिर वतन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले ये जो गुलामी की निशानियां हैं ये हमारे वतन पर धब्बा है हमारे भारत के नाम पर धब्बा है एक कालिक है हमारे देश पर हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारा शौर्य बिल्कुल खत्म हो गया आजादी के बाद हम उतने शूरवीर ही नहीं रहे जिन अंग्रेजों को हम मार के भगा सकते हैं उन अंग्रेजों के प्रतीकों को हमने इस देश में से क्यों नहीं हटा दिया आजादी के बाद क्या हो गया इस देश को क्यों सो गया ये देश ऐसी शांति की नीत में अभी ये प्रश्न हमें फिर से करने पड़ेंगे कि अंग्रेजों को अगर हम मार के भगा सकते हैं 250 साल की गुलामी को हटा सकते हैं तो ये अंग्रेजी प्रतीक चिन्हों को अभी तक हम क्यों ढो रहे हैं आजादी के बासठ साल में इनको तो हटा देने की ही बात है हर जगह से हमको हमारे अंग्रेजियत को हटाना ही पड़ेगा अंग्रेजियत को विदा करना ही पड़ेगा मैं बार बार ये बात कहता हूं जैसे अंग्रेजों को हमने विदा किया है वैसे ही अंग्रेजियत को इस देश में से हटाना और विदा करना पड़ेगा उसके लिए फिर से हमें तैयारी करनी है फौज बनानी है अपना संगठन खड़ा करना है और यह संगठन बड़ा होना चाहिए मैं तो बोलता हूं कि आजादी के लड़ाई के आंदोलन में जितना बड़ा संगठन खड़ा था उससे बड़ा संगठन हमें बनाना पड़ेगा जानते हैं क्यों बनाना पड़ेगा कि पहले तो अंग्रेज एक देश में से आए हुए लोग थे जो विदेशी थे जिनको हम पहचान सकते थे जिनका रंग हमसे अलग था जिनका चरित्र हमसे अलग था चाल अलग थी चेहरा अलग था देखने से पता चलता था कि ये अंग्रेज है ये दुश्मन है इसको मार सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजियत का लबादा जिन्होंने ओढ़ लिया है वो तो चाल में भी हमारे जैसे चेहरे में भी हमारे जैसे और रंग में भी हमारे जैसे कदकाठी में ही हमारे जैसे माने अपने बीच में ही दुश्मन है और अपने भाई ही दुश्मन की तरह से भूमिका में आ गए हैं अभी की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है आजादी की लड़ाई थोड़ी आसान थी क्योंकि विदेशी साफ दिखाई देता था आजादी के बाद यह पूर्ण आजादी की लड़ाई पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है क्योंकि विदेशी हमारे बीच में बैठा है हमारे नजदीक में है पता नहीं हमारे परिवार में हो पता नहीं हमारे पड़ोस में हो पता नहीं हमारे बिल्कुल साथ में ही हो तो इसलिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल है संगठन भी बड़ा करना पड़ेगा आजादी की लड़ाई में आपको मैं बताना चाहता हूं चार करोड़ करीब 25 लाख और 12-13 हजार लोग शामिल थे अठारह की लड़ाई से शुरू करके उन्नीस की लड़ाई तक माने सवा चार करोड़ हिंदुस्तानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और उस समय हमारी आबादी जी थी आबादी थी वो करीब 20 करोड़ की थी इनमें से सात लाख बत्तीस हजार लोग हमारे शहीद हो गए अंग्रेजों के दस्तावेजों के हिसाब से बात कर रहा हूं अगर हम दस्तावेजों को फिर से ढूंढेंगे और तलाशेंगे तो हो सकता है ये सात लाख बत्तीस हजार का आंकड़ा और बड़ा हो जाए हो सकता है दस लाख शहीद निकले हो सकता है पंद्रह लाख शहीद निकले क्योंकि बिठूर की कहानी जब से मैंने पढ़ी दस्तावेजों में एक एक शहर में चौबीस लोगों का कत्ले हुआ है तो भारत में ऐसे साढ़े तीन सौ शहरों पर चढ़ाई की थी अंग्रेजों ने पता नहीं कितने लोग कतलेआम हुए रिकॉर्ड में उन्होंने उतना ही दिया है सात लाख बत्तीस हजार हो सकता है इससे ज्यादा निकले तो सवा चार करोड़ हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी बीस करोड़ की आबादी थी इसका मतलब क्या हुआ पच्चीस प्रतिशत समाज पच्चीस प्रतिशत देश आजादी के लिए लड़ा तो आज हम देखें एक करोड़ की आबादी है तो एक करोड़ की आबादी का पच्चीस निकालें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास निकलता है तो संगठन अपने को बड़ा करना ही पड़ेगा और बड़ा संगठन करना पड़ेगा तो बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा तो बड़े सपने देखने पड़ेंगे और हर बड़ा सपना बड़ी हकीकत बनता है अगर करने वालों का संकल्प बड़ा हो जाए तो आज हम सपना देखेंगे कल वो हकीकत में बदलेगा 1850 में नाना साहब पेशवा ने सपना देखा था कि भारत आजाद होगा और हमको आजादी लानी है 1850 में उन्होंने वो सपना देखा था उन्नीस में आजादी आई आज हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी सपना देख रहे हैं कि आजादी अधूरी है इसको पूर्ण बनाना है स्वतंत्रता अधूरी है इसको पूरा बनाना है हो सकता है यह सपना फिर साकार हो और हमारे आपके सहयोग के साथ ये सपना आगे बढ़े तो आज हम सपना देखेंगे कल वो हकीकत में बदलेगा सपने को हकीकत में बदलने के लिए संकल्प की ताकत चाहिए और आदर्श हमारा स्थापित होना चाहिए समाज में तो हम एक आदर्श के रूप में समाज के सामने आए हमारे आदर्श क्या हो अंग्रेजियत की कोई गुलामी की निशानी हमारे तन और वतन पे ना हो हमारे मन पे ना हो और अगर वो गुलामी की निशानी हमने अपने जीवन से हटाई अपने मन से हटाई तो दूसरों के सामने हम आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे फिर दूसरे हम जो कहेंगे उस रास्ते पे चलने को तैयार हो जाएंगे इस देश के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जब तक भारत के लोग सोते रहते हैं सोते रहते हैं सोते रहते हैं सोते रहते हैं लेकिन एक बार मदमस्त हाथी की तरह से खड़े हो गए तो सबको रोंदते हुए चले जाते हैं बड़े बड़े साम्राज्य इस देश ने ढा दिए हैं सिकंदर के बारे में आप सब जानते हैं आधी से ज्यादा दुनिया को विजय कर लिया जिस सिकंदर ने और पूरी दुनिया पर विजय पाने के लिए जो सिकंदर निकला उस सिकंदर को दुनिया का कोई देश नहीं रोक पाया इसी भारत की माटी के एक लाल पोरस ने उसको रोका और धूल चटाई और सिकंदर को पराजित करके इस देश से वापस भेजा पृथ्वीराज चौहान इसी देश की माटी से निकले हैं पोरस जैसे राजा इसी देश की माटी से निकले हैं क्या महान और तेजस्वी तपस्वी लोग रहे होंगे पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग जो एक बार दुश्मन को हराते हैं दो बार हराते हैं तीन बार हराते हैं चार बार हराते हैं पांच बार हराते हैं बार बार हराते हैं पराक्रम में कितने मजबूत होंगे वरना दुश्मन को बार बार हराने की ताकत तो नहीं होती कैसे वीर रहे होंगे महाराणा प्रताप जैसे लोग जो व्यक्तिगत जीवन में कठिन से कठिन कष्ट भुगतने को तैयार है लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं अकबर ने कितनी बार प्रस्ताव भेजा होगा महाराणा प्रताप को संधि कर लो दोस्ती कर लो मेरी छत्र छाया में आ जाओ मंजूर नहीं है घास की रोटी खा लेंगे लेकिन गुलामी के छत्र के नीचे जाकर नहीं रह सकते हमारी रगों में हमारी नसों में राणा प्रताप का खून है हमारी रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून है हमारी रगों में पोरस का खून है हमारी रगों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का खून है हम सब इन्हीं के वंशज हैं वो सब हमारे पुरखे हैं तो उनकी शूरवीरता और उनके पराक्रम और उनके साहस की कसम है हम सबको आने वाले समय में हम इस देश में वो सब कर डालेंगे जो आजादी के पिछले बासठ साल में हो जाना चाहिए था और किसी कारण से नहीं हो पाया और इस देश को फिर से एक ऐसा देश बनाएंगे जिस पर हम गर्व करेंगे हमारे आस पड़ोसी गर्व करेंगे और सारी दुनिया गर्व करेगी कि भारत वाले हैं जो अपनी गुलामी की आखिरी निशानी को भी मिटा सकते हैं हम अहिंसा वाले जरूर हैं लेकिन गैर जरूरी हिंसा नहीं करना है जरूरत पड़ने पर हिंसा भी करनी है अहिंसा हमारा जीवन का तत्व है हम अहिंसक हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर तलवार उठानी है अपनी रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपनी मान्यता अपनी परंपरा की रक्षा के लिए हमारे वेदों में उपनिषदों में अहिंसा जो समझाई गई है वो इसी के साथ है खाली ऐसी बात नहीं है कि हम कायर होके बैठ जाएं चुपचाप होके बैठ जाएं और सब कुछ बर्दाश्त करते रहें। वो अहिंसा नहीं है अहिंसा वीरों का भूषण है कमजोरों का नहीं है कायर का नहीं है जरूरत पड़ने पर हम गैर जरूरी हिंसा नहीं करते मक्खी मच्छर को नहीं मारते चीटी चीटियों को नहीं मारते कुत्ते बिल्ले घोड़ों को नहीं मारते गधों को नहीं मारते क्योंकि ये हमारे ही सखा है हमारे सहयोगी है लेकिन दुश्मन की तो गर्दन काट देते हैं ये इतिहास हमारा गवाह है दुश्मन के तो पांव काट देते हैं हाथ काट देते हैं ये इतिहास गवाह तो फिर से हमें खड़ा होना है अपने इन्हीं पूर्वजों की कसम खाकर उनके संकल्प लेकर और बची हुई गुलामी की निशानियों को जड़ मूल से हटा देना है इस देश में से हमारे दिन हमारा समय हमें हमारी मान्यता के हिसाब से तय करना है हमारी भूषा हमारा भोजन हमारा भेषज अपनी मान्यता परंपरा से तय करना है हमारे नियम कायदे कानून अपनी मान्यता परंपरा से तय करने हैं सब कुछ अपना करना है तभी हमें शांति होगी तभी चयन होगा और तभी भारत स्वाभिमान का बनना और इसका किसी उम्मीद तक पहुंचना सार्थक होगा ये बोलकर आप सबका आभार करता हूं बहुत धन्यवाद